राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान शिक्षा पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला ज्ञान विज्ञान ज्ञान इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम एक बड़ी जीत बच्चों की छुट्टियां है तनु अपने नाना जी के पास आई हुई है नाना जी के साथ रोज सैर सपाटा मौज मस्ती का दौर चलता है नाना जी शहर के जाने माने डॉक्टर हैं अब रिटायर हो चुके हैं और घर पर इस सुबह शाम मरीज देखते हैं इस समय तनु जीवन काका और नाना जी के साथ बाजार जा रहे हैं नाना जी हां बेटा हम सैर करने जा रहे हैं या सामान लेने क्यों जीवन भाई मैं तो सब्जी लेकर वापस चला जाऊंगा सब्जी लेकर बेटा तुम्हारी नानी ने सब्जी लाने को कहा है उनका कहना है उनकी नाक चढ़ी नातीन के लिए एकदम हरी हरी ताजी सब्जियां लाएं जाए तुम नचड़ी हूं <laughs> बेटा ये मैंने नहीं कहा तुम्हारी नानी ने कहा है झूठ <laughs> नानी मेरे बारे में ऐसा कह ही नहीं सकती आपने उनकी बात में जरूर नमक मिर्च लगाया है अरे बेटा सब्जी में मसाले तो डालने ही पड़ते हैं बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक कहा तुमने जीवन <laughs> <laughs> अच्छा तो फिर सीधे चलते हैं खेत में वहीं से लेकर आएंगे ताजी सब्जियां हम्म चलो लेकिन बेटा जरा ठहरो तो अरे अरे इधर देखो क्या? इस बूढ़े आदमी के पैर में तो चोट है हां अरे देख दे, दे अरे जीवन देखे? तुम जरा घर से मेरा सामान का बैग लेकर के आओ तनु बेटा जरा इधर आओ तुम जी? मेरी मदद करो अच्छा बाबूजी मैं मैं अभी लेकर आया चलो चलो इधर करो आगे करो पर आए, इदर, आ आ दर्द हो रहा है अच्छा ठीक, ठीक, ठीक, ठीक है ठीक है अब सामने फुटपाथ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था उसके पैर पर एक घाव था और उस पर पट्टी नहीं बंधी थी तभी थोड़ी ही देर में जीवन काका नाना जी का दवापट्टी का बैग लेकर आया मुझे तो ठीक है करो दिन में ठीक जाएगा साफ कर लें तो मुझे हां अब दो एक दिन में ठीक हो जाएगा घबराओ नहीं आए, धन्यवाद डॉक्टर साहब अरे नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं है उधर चलो डॉक्टर साहब ने उस बूढ़े आदमी का घाव साफ किया फिर दवा लगाकर पट्टी बांधी और कहा अगले दिन घर पर आकर पट्टी बदलवा लें फिर सैर के बाद जक्तनु और नाना जी दोनों घर पहुंचे तो तनु ने कहा नाना जी बेटा आपने बहुत अच्छा किया कि उस आदमी के पट्टी बांधी नहीं तो इंफेक्शन हो सकता था हां बेटा इंफेक्शन यानी संक्रमण तो हो ही सकता है जी इसलिए बेटा घाव को कभी खुला नहीं रखना चाहिए बेटा इससे बैक्टीरिया जैसे रोगाणु शरीर में जाकर बीमारी को बढ़ा सकते हैं ओ और हां इससे मुझे याद आ रही है एक कहानी अरे वाह एक और मजेदार कहानी हां आज तुम्हें एक खास कहानी सुनाएंगे हम मेरे दोनों कान खुले हुए हैं तो शुरू कीजिए नाना जी तो सुनो बात अगस्त सन 1865 की है जी और देश पता है कौन सा था स्कॉट्लेंड हाँ स्कॉट्लेंड में ग्लास गो विश्व विद्ध्याल है जी ठीक है जी शल्ले ची किस्सा यानि सरजरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर लिस्टर कमरे में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे पिछले कुछ वर्षों में स अनेक परिवर्तन देखे थे डॉक्टर लिस्टन ने अच्छा लेकिन सफल ऑपरेशन के बाद भी कई बार रोगी की स्थिति बिगड़ जाती थी ओ खाओ सूज कर लाल हो जाता था फिर उसमें मवाद पड़ जाता अच्छा और इंफेक्शन फैलने से कई रोगियों की मृत्यु तक हो जाती थी डॉक्टर लिस्टर इस स्थिति से परेशान थे अच्छा वो जानना चाहते थे कि रोगी के घाव में मवाद क्यों पड़ जाता है अच्छा हां इतना वो जान गए थे कि घाव में मवाद पड़ने और रोगी के शरीर में इंफेक्शन का जहर फैलने के बीच एक गहरा संबंध है अच्छा हां बेटा और इन्हीं दिनों उन्होंने लुई पाश्चर का एक लेख पढ़ा क्या लिखता वो नाना जी उसमें था वो फ्रांस में ना अंगूर के रस से शराब बनाई जाती थी अच्छा और कभी-कभी अंगूर के रस में सडन पैदा हो जाती थी लुई पाश्चर ने खोज से पता लगाया कि सडन के कारण थे बैक्टीरिया जो हवा के द्वारा अंगूर के रस में पहुंच जाती थी यह लेख पढ़कर डॉक्टर लिस्टर चौंक पड़े हां उन्हें लगा अगर जीवाणु अंगूर के रस में जाकर सडन पैदा कर सकते हैं तो यह ऐसा खुले घाव के अंदर जाकर भी कर सकते हैं हां उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि बावाद पड़ने या इंफेक्शन के पीछे यही कारण था अच्छा अच्छा हां बेटा फिर उन्होंने क्या किया तो फिर डॉक्टर लिस्टर ने सुना कि गंदी नालियों की दुर्गंध मिटाने के लिए फिनाइल का छिड़काव किया जाता है ओह किया जाता है ना अब भी किया जाता है जी हां तो बस उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में फिनाइल का छिड़काव शुरू करा दिया साची मरीज के घाव की सफाई और पट्टियां उबालने पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा तो उस समय क्या सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था हां बेटा पुराने समय में सर्जन यानी शल्य चिकित्सक कपड़ों तथा हाथों को साफ किए बिना ही ऑपरेशन करते रहते थे अच्छा हां साथ ही घाव पर पट्टियां बांधने के लिए पुराने फटे कपड़ों का उपयोग किया करते थे जी पुराने कपड़े हां और तो और ऑपरेशन के औजार भी यूं ही खुले रहते थे अच्छा, हाँ, दरसल तब गंदगी से इंफेक्शन फैलने की बात लोगों को पता ही नहीं थी अच्छा, तो ये बात थी? हाँ, बेटा और जब से डॉक्टर लिस्टर ने ओपरेशन थेटर में सफाई के नए वे कड़े नियम लागू किये तब से सर्जन साफ कपड़ों में और हाथ साफ करके ऑपरेशन करने लगे ओ हां इसी तरह मरीज के पास लोगों के बार-बार आने जाने पर भी रोक लगा दी गई अरे वाह हां तब तो डॉक्टर लिस्टर का नाम मशहूर हो गया होगा ना हां <laughs> बेटा लेकिन कुछ डॉक्टरों ने उनका विरोध भी किया ओ लेकिन डॉक्टर लिस्टर के अस्पताल में जब इंफेक्शन से होने वाली मौतों की संख्या में काफी कमी आ गई तब सब जगह डॉक्टर लिस्टर की इस बात को मान्यता मिल गई किस बात को इस बात को कि खुले घाव पर हमला करके रोगाणु ही इंफेक्शन फैलाते हैं जो कि गंदगी के कारण पैदा होते हैं बेटा अच्छा तब लोगों ने सफाई पर ध्यान देना शुरू किया ओ तभी अस्पतालों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है हां हां बेटा हां वैसे स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होता गया बैक्टीरिया से लड़ने के लिए नई-नई दवाइयों की खोज भी होती रही तो इस परिवर्तन का श्रेय डॉक्टर लिस्टर को जाता है हां भाई पहला कदम तो उन्होंने ही उठाया था भी तभी आपने उस घाव को साफ करके उस पर पट्टी बांधी थी <laughs> तन्नू बिटिया जी मुझे लगता है कि आप मुझसे भी बड़ी डॉक्टर बनेंगी हां आपसे भी बड़ी सफेद बाल चश्मा लगाए <laughs> अच्छा बाबा तुम बच्चा डॉक्टर बन जाना <laughs> ये ठीक है <laughs> हां तो बच्चों बात तो ही बातों में तनु ने अपने नाना जी से सीखी कितनी ही नई-नई बातें क्यों तुमने भी सीखी ना <laughs> तो भाई इसके बारे में अपने साथियों से भी चर्चा करना बच्चों आज का यह कार्यक्रम डॉक्टर यतीश अग्रवाल की चिकित्सा विज्ञान की कहानियां नामक पुस्तक से ली गई एक कहानी पर आधारित है एक बड़ी, बड़ी जीत।, जीत अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विशेष संयोजन डॉ जितेंद्र सिंह आलेख देवेंद्र कुमार निर्माण संचालन प्रभूदयाल खट्टर कलाकार नीतू झांजी जेमिनी कुमार सतीश कक्कड़ और मिताली ध्वनिंकन दीपक पांडे तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अभिवर्धन